रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक भाग इरावती पुणे में स्कूटर चलाने वाली पहली महिला थी। उन्होंने मांग में कुमकुम भरने और मंगलसूत्र पहनने से इनकार कर दिया परंतु चंद परंपराए तोड़ने के बावजूद इरावती ने एक मध्यमवर्गीय हिंदू जीवन ही जिया स्कूल में उन्होंने सीखी जो उस काल में के लिए अनिवार्य थी। के पिता ने उन्हें भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित महाभारत के अठारह खंड भेंट किए इरावती को यह भेंट बहुत पसंद आई बाद में उन्होंने महाभारत पर आधारित अपनी मौलिक कृति युगांत लिखी। इसे सड़सठ में साहित्य अकादमी ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के रूप में पुरस्कृत किया इस पुस्तक में भारतीयों द्वारा सदियों से सम्मानित महाभारत के उत्कृष्ट मानवीय पात्रों और महारथियों की समीक्षा की गई है जर्मनी से वापस आने के बाद इरावती ने 1931 से 36 के बीच बम्बई के एस एन विमेन्स यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्र के पद पर काम किया 1949 से उन्होंने नवनिर्मित कॉलेज, पुणे में शास्त्र के रीडर के पद पर काम किया और वहीं वही से सेवानिवृत हुई कुछ समय तक वे समाज विभाग में एकमात्र प्राध्यापिका थी परिणाम स्वरूप उन्हें अपने एम के पर्यवेक्षक जीएस एस के शोध से प्रभावित थी दोनों ही भारतीय समाज के आधार के रूप में परिवार जाति और धर्म के महत्व को समझते थे इरावती समाज का अपेक्षाकृत अधिक समावेशी चित्र के लिए विभिन्न जातियों और आदिवासी समाजों का सर्वेक्षण करना चाहती थी इरावती बहुत जिज्ञासी थी और पुरातात्विक अन्वेषण जैसे शोध के नए क्षेत्रों में फील्ड वर्क करने की उनमें गहरी लगन थी इरादी ने कुल मिलाकर अंग्रेजी में 102 सौ लेख और पुस्तकें लिखी उन्होंने आठ पुस्तकें मराठी में भी लिखी उनके लेखन का ना केवल विस्तार विलक्षण था बल्कि वह उनके समकालीन विद्वानों की तुलना में अद्वितीय भी था उन्होंने शारीरिक मानव शास्त्र और पर काम किया और पाषाण युग के कंकालों का उत्खनन किया जाति व्यवस्था लोकगीतों, महाकाव्यों और मौखिक परंपराओं को भी उन्होंने लिपिबद्ध किया उनके द्वारा किया गया साप्ताहिक बाजारों और बांधों से उजरे लोगों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण आज भी सामयिक और महत्वपूर्ण है